प्रश्नोत्तर दीपमाला गुरु तत्व जिज्ञासा शास्त्र और गुरु वाक्य में विरोध होने पर क्या करना चाहिए समाधान सामान्य नियम तो यही है कि शास्त्र की ही बात माननी चाहिए क्योंकि गुरु का गुरुत्व भी शास्त्र से ही है पर यह विषय भी बहुत जटिल है आपकी श्रद्धा पर आधारित है गुरु के प्रति किसी में अत्यधिक श्रद्धा है तो उनके शास्त्रीय या अशास्त्री किसी भी व्यवहार में उसे दोष दिखाई नहीं देता गुरु उसको साक्षात महादेव ही दिखाई देते हैं कोई उनके व्यवहार के विषय में कुछ कहे तब भी उसे संशय नहीं होता वह यही समझता है कि उनका यह व्यवहार माया है जिसे हम नहीं समझ सकते यदि किसी में इतनी अधिक श्रद्धा है तब तो उसके अंदर जो गुरु है उसमें कोई दोष आएगा ही नहीं यदि श्रद्धा को ठेस न लगे तो उसकी कोई हानि नहीं होगी क्योंकि गुरु एक तत्व है वहां से उसे लाभ मिल ही जाएगा पर ऐसी श्रद्धा होना बड़ा मुश्किल है यदि गुरु में दोष का बोध हो जाता है उनका व्यवहार शास्त्री नहीं मालूम पड़ता तो आपको वहां से उपराम होना पड़ेगा उपराम होकर भी उनमें गुरु भाव बनाए रखना पड़ेगा इसका यही उपाय है कि आप सोचें कि सब बातों को हम समझ नहीं सकते हैं हमारा तो यही कहना है कि व्यवहार शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए श्रद्धा न बने तो उपराम होना ही उचित है जिज्ञासा आचार्य की पहचान क्या है समाधान आचार्यों के लिए शास्त्र में कहा गया है आचिनोती शास्त्राथम आचरे स्वयमाचरते स्वयं आचरते आचार्य तस्मादाचार्यष्यते जो शास्त्र के अर्थों का चयन करता है शास्त्र के दो ही अर्थ हैं धर्म और ब्रह्म इन दोनों का जो विचार करके निश्चय कर लेता है साथ ही अन्य लोगों को भी शास्त्रार्थ में अर्थात धर्म मार्ग में प्रवृत्त करता है आचार्य स्थापयति अपि कोई शंका करें कि वह अन्य लोगों को ही धर्म में लगाता है स्वयं जीवन में उतारता है या नहीं इसका उत्तर दिया स्वयं आचरते यस्मात् जो पहले स्वयं धर्म का आचरण करता है रहस्य सहित शास्त्र के अर्थ को समझकर कर पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारता है उसे आचार्य कहा जाता है ऐसे आचार्य को ही श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है धर्म के रहस्य को और परमात्मा के तत्व को जिसने अनुभूत कर लिया है और दूसरों को भी शास्त्रीय दृष्टि से समझा सकने में समर्थ होता है वही आचार्य है जिज्ञासा कारिका में कहा गया है यम भावम दर्शयेद्यस्य तम भावम सनुपश्यति तम चावती सभुत्वासौ तद्ग्रह समुपैति तम कारिका आचार्य जो भाव या तत्वशिष्य को समझा देता है वही उसी भाव से भावित हो जाता है और वही भाव उसकी रक्षा करता है जो अवैधिक या द्वैतवादी संप्रदाय हैं उनके आचार्यों द्वारा समझाया गया भाव शिष्य की रक्षा कैसे करेगा समाधान एक व्यवस्था समझनी चाहिए कि व्यवहार में जितने भी बल्ब पंखा आदि यंत्र काम करते हुए दिखाई देते हैं उन सबको शक्ति उस विद्युत से मिलती है जो दिखाई नहीं देती इसी प्रकार किसी भी निर्णय या भाव के विषय में आपके मन का संकल्प पक्का हो जाए तो चैतन्य से आपको शक्ति मिल जाएगी इसलिए चाहे मुस्लिम हो या बौद्ध किसी भी धर्म का गुरु अपने शिष्य के अंदर जो ग्रह बना देता है और उस पर शिष्य का पक्का विश्वास हो जाता है तो चैतन्य से उसी रूप में उसी श शक, उसे शक्ति मिल जाती है ग्रह का तात्पर्य है कि उसका चित्त उस भाव को यही ठीक है इस प्रकार से पकड़ लेता है उसमें दृढ़ अभिनिवेश कर लेता है यदि कहो कि उनके द्वारा ग्रहण किया गया भाव अवैधिक है सम्यक नहीं है तब उन्हें शक्ति कैसे मिलेगी तो यह बात ठीक नहीं क्योंकि विद्युत ऐसा नहीं कहती कि मैं बल्ब को शक्ति दूंगी और सिर काटने वाली मशीन को नहीं बहुत से लोग शुद्ध रूप से मंत्र का जप करते हैं पर उनका मंत्र सिद्ध नहीं होता दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शुद्ध मंत्र जानते नहीं गुरु जी ने कह दिया चाहे सीधा हो या टेढ़ा उसी में अभिनिवेश कर लेते हैं वे जप करके सिद्ध हो जाते हैं चेतन तत्व एक है और साधना में सारी शक्ति उसी से मिलती है साधक के मन में जैसा बिठा दिया जाए और वह पक्का विश्वास कर ले तो उसी आधार पर उसकी रक्षा तत्व से हो जाती है उस साधन में अभिनवेश होने से जगत में होने वाली उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रुक जाती है यही उसकी रक्षा है यह बात जरूर है कि ऐसे लोगों को शक्ति या सिद्धि मिल सकती है परंतु ज्ञान नहीं हो सकता ज्ञान के लिए तो विवेक वैराग्य श्रम धम, वेदांत श्रवणादि की प्रक्रिया है वास्तविक रक्षा संसार बंधन से मुक्ति तो औपनिषद ज्ञान से ही होगी अन्य जो संप्रदाय हैं उनके द्वारा अपनाए गए धर्म व्यवहार में रक्षा कर सकते हैं परंतु मुक्तिरूपी रक्षा उनसे संभव नहीं